चांदो के उपनिषद की 33वीं कक्षा चांदो के उपनिषद के पांच प्रपाठकों को हम देख चुके हैं कुलिस में आठ प्रपाठक छठाज प्रारंभ होगा पीछे जो उपदेश दिया गया विभिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से कर्मकांड के साथ जोड़ते हुए भी अशुपति के द्वारा जो बात बताई गई वो हमने देखी थी वो तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं है। आचार्य जी यहाँ पर जो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा जो भोजन के प्रसंग में कहा हुआ है वैसा ही कथन बोधायन धर्म सूत्र में भी आता है और वहां पर कहा हुआ है कि अगर जो ऐसा करता है तो वो आत्मा यजन करता है आत्मा का यजन करता है तो जो कहा जाता है कि देव जी और आत्मया जी तो उसी को ही आत्मया जी कहा जाएगा जो भोजन से संबंधित तो या का मतलब तो हुआ यजन करने वाला एक प्रसंग आता है कि यजन करते हैं यज्ञ करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं देवया जी और आत्मया जी शतपथ ब्राह्मण में वचन आता है और वहां एक प्रश्न किया गया कि देवया जी बड़ा है या आत्मया जी बड़ा है तो उत्तर उन्होंने दिया कि आत्मया जी बड़ा होता है उसको श्रेष्ठ माना गया अपेक्षा से तो देवया जी देव शब्द यहां पढ़ा है जो देवताओं के लिए यजन करता है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 दूसरा ये सोच रहा है कि मेरी क्या श्रेष्ठता हो बस ये ही अंतर है देवया जी और आत्मया जी में उदाहरण के लिए सामान्य रूप से कोई ये कहे कि व्यायाम करना चाहिए उसने सोचना हाँ इन्होंने कहा है व्यायाम करना चाहिए व्यायाम कर लिया बस एक तो ये हुआ एक दूसरा व्यायाम कर रहा है और सोच रहा है कि इस व्यायाम से मेरा क्या हित हो रहा है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 और इनको अपना मानते हुए जब करेगा तो अपेक्षा रूप से वो आत्मयाजी बन जाएगा और शुद्ध आत्मयाजी तो केवल आत्मा को ध्यान में रख के करेगा ऐसे आचार्य जी जब पौराणिकों में भोजन आदि करते हैं तो पहले थोड़ा पानी लेके चारों तरफ उसको करके फिर आचमन आदि करके फिर जब भोजन करने से पहले ऐसे ही बोलते हैं ओम प्राणाय स्वा अपानाय स्वा बोल के पांच बार ग्रास लेके फिर करने का विधान है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 एक जैसा बहुत जगह वर्णन मिलता है हमारे लगभग एक जैसा अलग अलग ग्रंथ होते हैं उसमें तो एक एक जैसा भी आ जाता है हो सकता चले आगे तो छठा प्रपाठक और उसका पहला खंड एक नई कथा यहां पर प्रारंभ हो रही है नए सिरे से प्रथम प्रभाक है ओम श्वेत केतुर आरुणेय आस एक श्वेत केतु यह व्यक्ति उसका नाम है और अरुण ये अरुण का पुत्र अरुण पौत्र अरुण का पौत्र पोता श्वेत केतु नाम का व्यक्ति था पीछे उद्दालक आया था वो आरुणी आया था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 जो जानते हैं वो इससे के व्यंग को समझ लेते हैं और नहीं तो व्यक्ति इसको प्रशंसा के रूप में भी ले लेता है कि हाँ मेरे को कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ बंधु हूँ वो तो प्रशंसा में ले सकता है, है? मेरे मेरा बेटा है या तो मेरा भाई प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है तो कई जने कह देते हैं कई जने पैसे के लिए कहते हैं बोले मेरा मामा ये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 ये वर्तमान में क्या है वर्तमान में क्या कर रहा है उस पर नहीं बोल रहे ज्यादा मैं तो बोल ही नहीं सकते वो गर्व करने लायक ही नहीं है लेकिन अपने आप को प्रशंसित तो रखना पड़ता है ना ऊंचा उठा के तो रखना पड़ता है अपना आत्मसम्मान उठा के रखना पड़ता है ना वो कहते हैं मॉरल डाउन हो रहा है इसका तो बिल्कुल ही आंतरिक रूप से मानसिक रूप से तो एक दिनहीन है अपने को अच्छा ही नहीं समझ रहा है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 औषधि के रूप में ठीक है लेकिन औषधि भी ज्यादा प्रयोग की जाती है तो निष्प्रभा हो जाती है हमने सुन रखा है कि ये एक औषधि है और उसको बार बार देते रहते हैं देते रहते हैं वो साथ में हो जाती है साथ में शब्द एक संस्कृत का आयुर्वेद में बोलते हैं कोई चीज जब अनुकूल पड़ जाती है ऐसी कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है उसको कहते हैं सात में हो गई वो अब काम नहीं करती है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 तात्कालिक क्षणिक उत्तेजना अपने आप को तमोगुण से निकालने के लिए और थोड़ा सा अच्छा अनुभव करने के लिए फील गुड बोलते हैं था? एक फैक्टर चला था फील गुड फील गुड अच्छा अनुभव होना थोड़ा मन में थोड़ा नहीं तो हैंगआउट रहता है लटके हुए रहते हैं चाय वाय पीते हैं तो थोड़ा सा उत्साह आ जाता है और इसी तरह से खरीदारी करते हैं ना बाजार में वो भी एक नशा है आजकल मानते हैं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 तो ब, वहाँ बड़े अच्छे पैसे लेंगे और कंपनी का लेंगे ऐसा ही बड़ी बड़ी जगह होटलों में खाना खाने का है वो खाना तो कोई बहुत विशेष तो होता है, नहीं इतना जितना कि उसका मूल्य चुका देते हैं तो वो वहाँ पर वो वहां पर व्यवस्था और वहाँ उस जगह खाना खाया था उस फाइव स्टार होटल में उस होटल में और ये थाली ली थी और वो वो कहने सुनने बातचीत करने में एक आनंद को देता है तो ऐसे ही हम विद्वान बंधु या शूरवीर बंधु बने रहते हैं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 तो पूछा कि क्या तुमने तम आदेशम अप्राक्ष तुमने वो आदेश सुना क्या उनसे वो मूल चीज पाईगी या नहीं पाई ये तो सब ठीक है तुमने जो भी किया हो गया ये हो गया ये हो गया ये ट्रेनिंग हो गई ये समझ लिया वो चीज तुमने प्राप्त की या नहीं की कौन सी चीज तो बोलते हैं आगे तीसरे में ये ना अश्रुतम श्रुतम भवती जिसके द्वारा न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है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 संकल्प विकल्प करके और एक निश्चय पैच पहुंच जाते हैं मनन से आगे की बात है ये तो वो बेटा पूछता है श्वेत के तु कथम नू भगवत सा आदेशो भवती थी वो कैसा आदेश होता है आप बताइए मेरे को मेरे को तो नहीं पता मैं तो नहीं जाना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 वो कम होता है मृदु होता है वो हो जाता है कुछ होते हैं जैसे धातु मुड़ जाती है कुछ मूर्ति नहीं है ऐसी तो सबका अपना अपना होता है तो एक ही निख के द्वारा सारे कृष्णाएस को जान लिया जाता है और वाचारंभम विकारो नामधे हम बाकी जो उससे चीजें बनी है वो तो विकार मात्र है उसके वाणी कथन मात्र है तो कृष्णा ऐसा इत्यव सत्यम वास्तविकता क्या है कि बस यहां कृष्णा ऐसे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 बेटा बोलता है बोले न वैनूनम ते भगवंत अवेदिशु हूं मेरे को लगता है कि उन्हीं को पता नहीं था मेरे गुरु को वो ये नहीं वो। <laughs> अब ये, ये सकारात्मक दृष्टि है नकारात्मक वो तो आप बताना <laughs> पॉजिटिव है नेगेटिव है <laughs> उससे पिता ने पिता ने पूछा क्या था कि तुमने पूछा या नहीं पूछा अब ये नहीं कह रहा है कि मैंने पूछा नहीं आ अपना दोष नहीं दिखा रहा है कि मैंने पूछा नहीं लेकिन वो क्या अभी ये पता नहीं मनोविज्ञान को भी इसके साथ साथ बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं लेकिन जो भी है अभी भोला है या चतुर है जो भी है तो बोले न वई नूनम ते एतत अवेदिशु जरूर उनको इस बात का पता नहीं होगा अब गुरु के प्रति देखो कितनी आस्था है अब <laughs> क्योंकि देखो कितना विश्वास है आगे क्या बोलते हैं एतत अवेदिशन <laughs> कथम न मैं न अवक्षण अगर वो जानते होते तो मेरे को क्यों नहीं बताते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 उसके अंदर की क्या चीज घुसी हुई है वो नहीं वो नहीं आ रही पॉजिटिव है बोलिए एक ओम हम्म एक तीसरी बात भी आ आचार्य इसमें बोलो रंगात्मक लेते हुए ये बात ये बोलता हुआ गुरुजी के पोल भी खोल रहा है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 अब वो दोनों स्थितियां हो सकती हैं है अभी वो सकारात्मक न कर एक तो इसलिए कि मैं इसको बताऊं मैं इसको नहीं पता है तो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं केवल परीक्षा के लिए और उसको ये दिखाने के लिए कि तुम अभी और उनसे उल्टा पूछ बैठो या अच्छा आप ही बता दो बोले नहीं ऐसे नहीं पात्रता पहले <laughs> वो बताएंगे नहीं, नहीं उसको खींचते रहेंगे उनको प्रश्न करो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 वो प्रश्न रखेगा एक को किसी को बताने की इच्छा है कि मैं इनको कुछ बताऊं तो वो पूछता है कि अच्छा चलो ये पूछा ये पूछा ये चीज नहीं जानती तो वो बता देता है कि देखो इसमें ये है वो ये नहीं कहेगा ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलेगा वो जो केवल बताने के लिए अच्छा, अभी तक तुम्हारे को नहीं पता है किसी चीज में आश्चर्यजनक हो सकता है लेकिन पता है कि ये विशेष बिंदु है हर किसी को पकड़ में नहीं आता हर किसी को बताया हो तो भी पकड़ में नहीं आता वो एकदम नहीं बोलेगा यू नहीं की तुम्हारे को कैसा है इतना भी नहीं पता है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 और फिर वो भूल भी जाते हैं कि ये प्रश्न मैंने दोबारा यहाँ किया है पहले भी किया था फिर आते हैं कई बार फिर वही वही प्रश्न रख देते हैं। <laughs> क्योंकि हर जगह वही है उनको वही पूछना होता है और फिर वही पूछ लेते हैं और औरों को भी पता होता है कि ये आए हैं, तो यही प्रश्न पूछेंगे और उनसे एक दो प्रश्न पूछ लो तो पलट करके या कुछ इधर उधर का बस फिर वो तो समाप्त हो जाए फिर नहीं पूछेंगे वो आगे एक तरफा चलता रहेगा तो चलता रहता है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 किस सत की बात की जा रही है जो एक था और अद्वितीय था उस सत की बात की जा रही है और सबसे पहले था वो सबसे पहले ये कार्य जगत जिस समय नहीं था कार्य वस्तु में नहीं थी वो केवल ब्रह्म यानी परमात्मा था वो एक अकेला था वो सत था विद्यमान था सत्तात्मक था एक था और अद्वितीय था उस जैसा कोई नहीं था आत्मा थी वो तो अद्वितीय नहीं है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 असद एवं इधम अग्र तो दूसरे कोई क्या बोलते हैं कि नहीं सबसे पहले असत था इन्होंने कहा सत था वो दूसरे के नहीं सबसे पहले असत था एकम एवं असत असदीत एकम एवं अद्वितीय वो असत कैसा था एक ही था और अद्वितीय था वो भी कह रहे हैं कि एक अद्वितीय था, था। एक ही था सबसे पहले तस्मात असत सज्जा इसलिए वो कहते हैं असत से सत्य उत्पत्ति हुई है पहले पक्ष में बनेगा से सत की उत्पत्ति हुई है ये दूसरे पक्ष में क्या है असत से सत की उत्पत्ति हुई है तो इसमें प्रश्न उठेगा कि ये ऐसे कैसे हो ऐसे कैसे हो सकता है इसकी चर्चा और आगे करेंगे प्रणव